बोलने वाला अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हमारे भारत की सरकार ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाती जा रही है जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका का आरोप था कि क्योंकि आपने बम ब्लास्ट किया है इसलिए हम आपको एक ग्राम भी यूरेनियम नहीं दे सकते फिर हमारे देश की।, की सरकार ने दो बम ब्लास्ट किए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो यही अमेरिका था जिसने भारत की कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में उसको बैन किया और पालियां लगाई फिर तो अचानक उस अमेरिका के दिल में इतनी दया कैसे आई कि भारत को यूरेनियम देना चाहिए यह दया कैसे आई अमेरिका के दिल अभी तक अमेरिका का स्टैंड यह है कि भारत परमाणु बम बना सकता है इसलिए इसको यूरेनियम नहीं देना चाहिए और अब अचानक से अमेरिका कहता है कि भारत से हमें दोस्ती बढ़ानी है यूरेनियम देना चाहिए भारत को और उसके लिए एग्रीमेंट करने को तैयार है बात कुछ और है और वो बात इतनी गहरी है हमारे भारत देश में वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से ये खोजने में लगे हुए हैं कि यूरेनियम के अतिरिक्त और कौन सा हमारे पास रेडियो एक्टिव इंधन है जिससे हम बम बना सके या बिजली भी बना सकें तो इसके लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें 6000 वैज्ञानिक हजार वैज्ञानिक राजनीति काम पर लगे पिछले 40। हम वैज्ञानिकों की टीम को पता चला कि भारत में ये जो तमिलनाडु है केरल का एरिया है समुद्री एरिया वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे भारत में अगले डेढ़ साल तक बिजली लगाई जा सकती है अगले डेढ़ साल और वो रेडियो एक्टिव ईंधन को अगर हम उपयोग करना शुरू करना है, तो हमें किसी भी देश के सामने कटुरा लिए जाने की जरूरत नहीं हमारे भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो इस फिलोसफी के हैं कि अमेरिका से यूरेनियम की भीख मांगने से अच्छा है भारत में जो उपलब्ध है उससे बिजली बनाना तो हमारे पास कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव ईंधन है कम से कम पांच छह ईंधनों का पता चल गया है एक निधन तो इतना ज्यादा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार मुझे पर्सनली कहा था दिल्ली में जब मैं उनसे मिलने गया कि डेढ़ साल तक 4 लाख मेगावाट बिजली हर घंटे हम बना सके इतना हमारे पास रेडियो एक्टिव निधन है तो मैंने कहा कि फिर आप इस बात को खुलकर कहते क्यों नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब कहूंगा क्योंकि सरकार में हूं तब तक मैं वही कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री मुझसे कहलवाता है रिटायर होने के बाद कहूँगा और उन्होंने रिटायर होने के बाद पहला स्टेटमेंट दिया इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया शेखर गुप्ता को ढाई घंटे का इंटरव्यू लिया जिनमें उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से एक ग्राम भी यूरेनियम लेने की जरूरत नहीं है हम अगर ऊर्जा बनाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त ईंधन है डेढ़ सौ पांच इतना ईंधन है अब अमेरिका की नजर हमारे उस ईंधन के बच रहे अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अपना रेडियो एक्टिव ईंधन अमेरिका को दे और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत ईंधन हमको दे यह है खेल अब इस खेल को पूरा करने के लिए जहां पर यह रेडियो एक्टिव एजन छुपा हुआ है वो जगह कौन सी है वो बहुत महत्व की बात है जान वो जगह है वही जिसको आप कहते हैं श्री राम सेतु आपने नाम सुना श्री राम सेतु जिस पर बहुत भवंडर मचा हो श्री राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में साढ़े सत्रह लाख साल पहले श्री राम जी का बनाया हुआ वो पुल है जिस पर वो लंका गए थे और विजय कर कर वापस लौटे थे 1480 के साल में एक भयंकर सुनामी आया था उसमें ये श्री राम सेतु समुद्र के नीचे चला गया उसके पहले तक अंग्रेजी रिकॉर्ड मेरे पास हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो व्यापार होता था वो श्रीराम सेतु के ऊपर से होता था श्रीराम सेतु पैंतीस मील लंबा है और साढ़े तीन मील चौड़ा है 35 मील लंबा है साढ़े तीन मील चौड़ा है साढ़े तीन मील चौड़ा है जिसका माने 8-10 बैलगाड़ियां आराम से उधर जा सकती है तो भारत से कपड़ा लेके बैलगाड़ियां उधर जाती थी उधर से काली मिर्च लेकर पान के पत्ते लेकर बैलगाड़ियां इधर आती थी तो व्यापार भारत और श्रीलंका का 3000 साल ये श्रीराम सेतु के ऊपर से हुआ ये इंग्लिश रिकॉर्ड्स है अंग्रेजी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स है अब वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है की ये जो श्रीराम सेतु जहाँ पर है समुद्र की तलहटी में वही पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है तो वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए किसको अमेरिका तो अमेरिका को वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए तो ये तभी संभव है जब वो श्रीराम सेतु को तोड़ा जाए वो सेतु टूटे तो रेडियो एक्टिव ईंधन वहां से निकले और वो सरकार अमेरिका को बेचने को तैयार है और ये मनमोहन सिंह को मैं आपके यहां दस साल पहले कहकर गए यह अमेरिकन एजेंट है जो हिन्दुस्तान की सरकार में बैठा हुआ है पत्रकार चाहें तो इसको छाप देकर फ्रंट पेज कि राजीव दीक्षित कहता है कि मनमोहन सिंह अमेरिकन एजेंट है ये अमेरिकन एजेंट है जो भारत की सरकार में बैठा है और ये आदमी चाहता है कि अगले डेढ़ साल में जब तक ये गद्दी से उतरे उसके पहले यह श्रीराम सेतु टूट जाए ये सेतु का एरिया अगर कूटे तुम्हारा तो से रेडियो एक्टिव मटीरियल निकला और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको अमेरिका भिजवाना है और बदल में अमेरिका थोड़ा बहुत प्रीमियम देगा ऐसा एग्रीमेंट है मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत खतरनाक योग अगर यह श्री का सेतु इन्होंने तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया और सेतु से तो ये सारा का सारा एरिया अमेरिका के कब्जे में चला जाए और ये बहुत एंटिट एरिया है भारत और श्रीलंका के बीच आप में से कोई लोग अगर रामेश्वरम गए हो से रामेश्वर तो जहां पर धनुष कोटी है धनुष कोटी तो जहां पर पुष्प कोटी है तरह के रेडलेक्टिव मटीरियल है और वैज्ञानिकों का कहना है कि डेढ़ साल तक हम ये खोद के निकालते रहे तो ये खत्म होने वाले नहीं कोयका तो की निर्मह रही है तो उसने एक आदमी अपना बिठा लिया है जो भारत में श्री नाम सेतु तोड़ने की तैयारियां है और उस मनमोहन सिंह को एक सहयोगी मिल गया है करो नाम का जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है वो कहता है कब रामे था, कौन राम हुए कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे क्या उन्होंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली जो ऐसा पुल बना सके ये बकवास वो करुणानिधि करता रहता है और आप सबने अखबार में उसकी बकवास सुनी भी होगी मीडिया में पढ़ी भी होगी तो खेल ये चल रहा है कि करूणा जैसे लोग मनमोहन सिंह जैसे लोग भारत का साढ़े सत्रह लाख वर्ष पुराना श्रीराम का बनाया हुआ पुल तोड़कर वहां से निकाले हुए रेडियो एक्टिव मटीरियल को अमेरिका बेचें, और इसके लिए एक कंपनी बनी है जिसमें पार्टनर है करुणा निधि और टीआर बालू टीआर बालू आप जानते हैं शिपिंग मिनिस्टर है इस समय केंद्र सरकार का तो टी बालू और करुणानिधि ने पैसा डालकर एक कंपनी बनाई है जो ये पुल टूटेगा तो बताइए क्या बोलने वाले हैं कि पुल टूटेगा तो कचरा निकलेगा वो कचरा नहीं रेडियो के मटीरियल निकलेगा उस आपको बोला जा रहा है कि कचरा निकाला तो उस कचरे को इकट्ठा करके हम कहीं कहीं भेज देंगे तो कनाडा भेज देंगे अमेरिका भेज देंगे भेजेंगे नहीं बेचेंगे और उसका डील होगा तो ये दोनों या तीनों मिलकर खाएंगे थोड़ा बहुत किसी और को मिल जाए तो मिल जाएगा तो यह खेल चल रहा है अब इस खेल को हम हिंदुस्तानी समझ पाए तो शायद श्रीराम सेतु को बचा ले, नहीं समझ पाएं तो ये टूट जाएगा अगले छह आठ महीने